वाचम मनो यजुपे चक्षुश्रोत्रोज सह ओजो मयि प्राणपान वाचम ऋग्वेद की प्रपद्ये ऋग्वेदी मनो अभिप्राय को प्राप्त चक्षुश्रोत्रपदे चक्षु चक्षुज मेरी वाणी ओजस्वी हो सह ओजस्वी हो और प्राणाई मेरे अंदर प्राण और अपान दिड दृढ़ओं को हमें प्राप्त करने की मनोवृत्ति होनी चाहिए हमको लगना चाहिए कि हमको ये हो जाए मैं कैसा हो जाऊं? इसको हमारी धारणा कैसी होती है क्या सोचते हैं हम क्या पाना चाहते हैं कैसा बनना चाहते हैं? कैसी हमारी स्थिति रहनी चाहिए पहली बात इसमें कही पहला जो वाक्य है रिचम वाचम प्रवत्ति उससे दुर्भाग्य या सबसे भाग्यहीन नहीं।, नहीं चाहता है आन से जिसको डर लगता है आने से जो डरता है, है वो सबसे भाग्यहीन व्यक्ति है कैसे मिलेंगे आपको टुकड़ों के लिए रोटी मिल जाए एक रोटी मिल जाए कुत्ते की तरह और करके वो पूरा जीवन जीना चाहते हैं एक अक्षर पढ़ेंगे नहीं वो पढ़े भेजने के लिए आरम में पढ़ने नहीं जाती का क्या है दुर्भाग्य होता है ये भयंकर है व्यक्ति की, की वो ज्ञान की और उसकी प्रवृत्ति नहीं है उसने अपनी इस प्रवृत्ति ये प्रवृत्ति क्या है स्वाभाविक है जन्मजात होती है सुभावने की खाने की देखने की सुनने की और उन्होंने कभी फिर जिस समय पढ़ा होगा तो उनको सरलता से पढ़ लिया होगा जब पुरुषात्थी उन्होंने परिश्रम किया होगा और बहुत अधिक किया होगा तब जा के रास्ते कहा जाता था लेकिन वो ऐसे नहीं आ गया उसको उसमें एक तो कारण होता है कि व्यक्ति में पिछले संस्कार भी होते हैं कई बार ऐसी हमारे सामने स्थितियां आती है ऐसे आ जाते हैं व्यक्ति को जीने मरने की स्थिति भी हो जाती है वहा हो जाता है या इतना अधिक लोभ सामने आ जाता है कि सामान्य जीवन से सामानवर्तन आ जाता है सामान्य रूप से एक सीधा जो चलता है ना नहीं आ, ऐसे नहीं आएगा प्रतिशत देखिए बच्चों का अधिकतर होते होते होते हैं तो होते हैं हैं प्रतिशत ये ये खेलने वाले तो ना नहीं पढ़ना चाहते बाद में पढ़ते पढ़ते हुए हो जाते हैं एक स्वभाव बन जाता है बाद में करते करते तो ऐसे होते हैं कि बड़े होने के बाद भी नहीं पढ़ना चाहते चार अक्षर उसके बाद वो दिन भर मांगते फिरते रहेंगे और पढ़ना लिखना नाम लिखना आ गया उसके बाद उसको क्या है आत्मा के लिए एक अत्यंत शत्रु है भावना है घातक आत्मा का स्वभाव ही जानना है ज्ञान की इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है तो दुखी होगा तो निमित्तों से ढक जाता है तमोगुणी तो जो हो भी, लेकिन ना वो निमित्त ढक गए ना उसके ऊपर जिसे अभी काल में है सामान्य प्रवृत्ति आपकी क्या होती है बाहर देखे घूमने सोने यही होती है ना तो क्या करते हैं फिर घुस जाते हैं ना लगती है तो घुस जाते हैं अंदर तो प्रवृत्ति तो नहीं हुई लेकिन विवश है और उस व्यवस्था में अब नहीं कर सकते ऐसा वो ज्ञान दब जाता है वो ऐसे ही सब आत्मा की जो भावना होती है बहुत अधिक जब ये तमोगुणी हो जाता है तो इसका अंतकरण अत्यंत तमोगुणी हो जाता है तो उस काल में इसकी रुचि ज्ञान की ओर नहीं रहती है अंतकरण की तो इसकी है ही नहीं कोई प्रवृत्तियां तो अंत जुड़ने के बाद जब होता है ये लोक में आता है तो प्रायः अधिकतर ये इसकी इंद्रिया अधिकतर तमोगुणी बन जाती है तमोगुणी बनने के बाद बात करने में भी डरता नहीं है अपने विरुद्ध कार्य करता है तो अंत से यहाँ कहा है कि पहली जो हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए ज्ञान वर्धन की होनी चाहिए अंत से हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए डरना ज्ञान के क्षेत्र बदलते जाएंगे ज्ञान के विषय बदलते जाएंगे ज्ञान की शरीर की जैसी जैसी अवस्थाएं होती जा विषय बदलता जाएगा लेकिन जानना नहीं है सुनना नहीं है पढ़ना नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी धर्म के अनुसार पढ़ने के लिए व्यक्ति को पूरे जीवन कहा गया है भी लगा दिया ना नियम सन्यासी कुछ छोड़ दे लेकिन वेद का अध्ययन नहीं छोड़े उसको लिए नहीं, मना नहीं किया सभी के लिए अनिवार्य रखा गृहस्थ में कहीं पर भी है व्यक्ति तो उसके लिए कहा कि स्वाध्याय करते रहना चाहिए निरंतर करना चाहिए उसको दैनिक किसी के लिए स्वाध्याय के अंतर्गत फिर कहा वेद का अभ्यास करता रहे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जिसके लिए कभी भी अध्ययन की छूट होती है आगम से कभी भी किसी को छूट नहीं दी गई है अब जो इस स्थिति में रहता है यानी पढ़ना नहीं चाहता है किसी तरह से विद्या से बचता है तो वो एक प्रकार से क्या कर रहा है वो अपने साथ ही विरोध कर रहा है की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है दृश्यों का उल्लंघन करता है जिन्होंने स्वाध्याय का विधान बनाया वेदों का उल्लंघन करता है जिसके लिए उसका सारा जीवन होता है मनु के अनुसार सन्यासी को भी वेद है अगर वो पढ़ना लिखना छोड़ता है तो भी पढ़ेगा हो। अभी जान होता है वो सर्वज्ञ तो हो नहीं सकता है कभी भी ज्ञान कभी भी बाधक नहीं होता है दूसरी बात है ज्ञान जितना होता जाता है उतना सुख होता है बात है ज्ञान से जितनी अधिकता हो जाएगी ज्ञान की सूक्ष्मता होती जाती है उतना व्यवहार सरल होता जाता है कोई इतना थोड़े लिखना पढ़ना पड़ता है आप ही किसी विषय में देखिए ना कोई एक लेख लिखो एक बार उस लेख कर को पढ़िए फिर दोबारे पढ़ेंगे तो कुछ शब्द निकाल देंगे उसमें से तिबारे उसी को पढ़ो अपने लेख को कुछ शब्द फिर निकाल देंगे आप उसमें से और पढ़ो तो और लगेगा फिर से इसको संशोधन कर दो वो धीरे धीरे धीरे क्या होता है वाक्य छोटा होता जाता है फिर ऐसा क्यों होता है ज्ञान जितना जितना सूक्ष्म होता जाता है ना वलंबनों को उतना उतना हटाता जाता है जैसे बनाते हैं ये लोग जो भी है शास्त्रकार, कई बातें होती है और एक बाकी बना जाए तो भी वही बातें आएगी उसमें पहले नहीं बना सकता सूत्र व्यक्ति उसी सूत्र का ज्ञान रहता है लेकिन वो सारा कितना होता है सोचा समझा हुआ रहता है तब ऐसे नहीं उठता है वो ज्ञान कारण से ज्ञान से कभी भी किसी का विरोध नहीं होता है वो व्यक्ति जो कहता है ना कि अब क्या पढ़ना लिखना है कहा गया है कि जो अनिवार्य था उसके लिए जिसका था एक आप, आप बिल्कुल ना, ना, क्या अनिवार्य होता है एक साप, सापेक्ष होता है जैसे आपको भोजन करना है तो भोजन बिल्कुल अनिवार्य है लेकिन भोजन के बाद फल खाना है और कुछ करना है कुछ पीना है वो अनिवार्य नहीं है लेकिन भोजन खाने के बाद भी आप मान लो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं वो खा लेते हैं ना क्या लेने से बाधक क्या है वो सुखी होता है तो है उदाहरण केवल लेना है कि अगर नहीं खाते हैं उतने भोजन खा लिया सौंप केवल खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा भोजन छोड़ के यदि खाओ तो कितना ही खाते रहो सौ खाते रहो उससे कुछ नहीं होगा वो खाने की चीज नहीं है नहीं टिकेगा वो अतिरिक्त है हर समय भोजन से भोजन क्या है अनिवार्य है स्तंभ इस है इसका जीवन का लेकिन ऊपर से जो खाते है स्तंभ नहीं है लेकिन अगर वो जुड़ता जाता है ना तो अब वो बढ़ाता है सुख को केवल भोजन को उबाल के खा लो और थोड़ा सा उसको ठीक से चौंका दी करके ठीक से अच्छी तरह से पका के खाओ अब दोनों में सुख में अंतर हो जाएगा हाँ जो कहा है ना कि बिल्कुल जरूरी प्राप्तम प्राप्ति वो समझिए भोजन वाले है आत्मज्ञान हो जाना चाहिए ईश्वर का ज्ञान हो जाना चाहिए ये अत्यंत अनिवार्य है इसके बिना तो क्या जीवन जीवन ही नहीं है इसके बाद हम क्या होगा ये होने के बाद अब वो अतिरिक्त कार्य करेगा और उसमें कि जितना जितना जिस पढ़ता ज्ञान होता जाता है उतना उतना सुख उसका बढ़ता जाता है। आत्मा के बारे में है कि वो भी तो ज्ञान बढ़ाएं वेद क्यों पढ़े इसी प्रकरण में है वो भी उसके लिए की वो भी पढ़े जितना जितना पढ़ेगा उसका सुख उतना उतना बढ़ेगा यानी ज्ञान होता जाएगा ना पदार्थों का अधिक से अधिक होता जाएगा तो सुख बढ़ेगा उसका और सुख से विरोध नहीं होता है कभी सुख चाहे जितना हो जाए वो हमारे लिए बाधक नहीं है सुख के साधन बाधक हो जाएंगे सुख बाधक नहीं होता है कभी भी तो इसलिए उसका जो सुख का जो आधार है वो ज्ञान है तो ज्ञान का हमारे साथ कभी भी निषेध प्रतिबंधक नहीं होता है ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए सदैव उसके लिए प्रयास हमारा रहना चाहिए चाहे बालक है चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है चाहे गृहस्थी है चाहे संस्था में है कहीं भी आश्रम में है ज्ञान को उसे बढ़ाते रहना चाहिए हाँ ये होगा विषय बदलेगा बाल्य में जैसे है कि आरम्भ में जीवन के काल में सबसे पहले व्याकरण पढ़ना चाहिए शब्द का ज्ञान क्या है सारे शास्त्रों की कुंजी है चाबी है व्याकरण जितना अच्छा हो जाएगा आगे के साथ उतने सरल होते हैं सारे शास्त्र व्याकरण के साथ होते हैं जैसे कमरे में होता है ना कोई सामान रखा हुआ है ताला लगा हुआ होता है तो शास्त्र सारे के सारे क्या हैं व्याकरण के ताले में बंद है व्याकरण यदि आ जाता है तो वो ताला खुल जाता है सामान कुछ मिलेगा नहीं ताला खुलने से मिलता कुछ नहीं है होता ना कमरे में पड़ा होता है और ताला केवल खोल लिया आपने तो उसे क्या मिलेगा केवल ताला खुलने से कुछ नहीं होगा ना यानी केवल व्याकरण पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है व्याकरण के बाद फिर दूसरे शास्त्रों में जाना होता है अर्थ जो रखे हुए है ना वो दूसरे शास्त्रों में है व्याकरण में कोई अर्थ नहीं है व्याकरण में केवल शब्द है तो सारे जितने भी शास्त्र हैं सब सभी शब्द में है कोई शास्त्र शब्द में होता नहीं है तो लेकिन वो शब्दों को बता देता है व्याकरण तो उस शास्त्र में जहां अर्थ रखे हैं उन शब्दों में तो उनका आधार शब्द है और उन शब्दों को बता देता है व्याकरण अब वहां आधी सरलता हो जाती है इससे और नहीं होगा तो दुगना परिश्रम करना पड़ेगा खोलो उसी समय खोलो उसी समय सामान भी लो एक होता है खुला मिलता है सुरक्षा रखने के लिए बंद तो करना ही पड़ता है तो ऐसे जान को भी सुरक्षित रखने के लिए ताले में शब्दों में बंद करना होता है इसके बिना ज्ञान रहेगा नहीं तो वेद देने की अपेक्षा नहीं थी ना ईश्वर को वो सारा ये दे देता वो पर शब्दों में ही दे सकता है उसके और माध्यम नहीं है कोई हमको पकड़ने का माध्यम ही शब्द है इस कारण से ज्ञान सदैव इसी में रहेगा पहले तो इसको तो खोलना ही पड़ेगा अगर ज्ञान चाहिए तो तो आरंभिक विषय क्या होते हैं पहले शब्द पढ़ने के होते हैं। बाद क्या होता है फिर अब विषय आने लग जाते हैं अब वो अलग अलग विषय हो जाएंगे सांख्य के विषय हो जाएंगे के विषय के विषय हो जाएंगे सारे अलग अलग होते जाएंगे आयु बढ़ती जाती है समय हमारा समाप्त होते जाता है इसे अब हमको विषय बदलना होता है एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया व्याकरण पढ़ रहा है वो अब इतना उपयोगी नहीं होगा उसका शब्दों में से उसको अभी कुछ नहीं मिलेगा उसको सीधे सीधे अब आत्मा के बारे में भी जानना पड़ेगा ये उसको फिर भी से उसको अब शब्दों की अपेक्षा से अर्थों में ज्यादा लगाना होगा अब उसको मनन ज्यादा करना पड़ेगा चिंतन अधिक करना पड़ेगा एक वाक्य पढ़ लिया विचार करेगा वो ज्यादा लेकिन आरंभिक विद्यार्थी जो छोटे होते हैं जैसे इनको पहले शब्दों को जितना अधिक हो सकता है लेने का करना चाहिए प्रयास पहले में क्या होती है स्मृतियां रहती है बहुत अधिक तीव्र ये होती है पश्चात में स्मृतियां इतनी नहीं रहती है सामर्थ नहीं होती है तो अधिक नहीं आ पाते हैं फिर अंदर अर्थ आने लग जाते हैं फिर कुछ सीमा के बाद जितना तो समझ में आता है ना पहले नहीं आता है अर्थ समझ में आने लगता है वहां से शब्द ग्रहण की शक्ति कम हो जाती है और जहां तक अर्थ नहीं आया है समझ में वहां तक शब्द ग्रहण की शक्ति बनी रहती है काल में पहले अधिकतम उसको जितने हो सकते हैं शब्द को ग्रहण कर लेना चाहिए इसलिए उसको डटवाया जाता है पहले सुख है मंत्र है सूत्र है जितना भी आ गया उसको कालांतर में सब खुलेंगे उसके अभी नहीं खुलेगा जितने शब्द होते हैं बालक नहीं समझ सकता है पहले कल में उसे शाब्दिक रूप में ही ग्रहण करना होता है तो आरंभिक स्थिति में यह होगा कि शब्द शास्त्रों को करना चाहिए लेकिन बाद के काल में जाकर के शब्द शास्त्र से नहीं काम चलेगा उसका वो अर्थ को करना चाहिए प्रदान तो ज्ञान की स्थितियां जल्दी रहेगी ज्ञान ग्रहण की लेकिन स्तर में भेद हो जाएगा शब्दों में भेद होता जाएगा में जाकर के फिर क्या रहेगा शब्द भी गौण रहेंगे शास्त्र भी रहेंगे लेकिन अब ईश्वर के साथ रहेगा ज्ञान के साथ फिर भी चिंतन करेगा विचार करेगा वो सोचेगा मन से करेगा वो इंद्रिया उसकी नहीं पड़ता है ना तो चिंतन वो कर सकता है अंतिम काल तक तो मन नहीं रहेगी सामने लेकिन ज्ञान में जो सुख सुना है पढ़ा है उसके आधार पर व्यक्ति विचार कर सकता है तो ऐसे ऐसे विषय बदल जाएंगे स्तर बदल जाएगा ज्ञान का लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया नहीं बदलती है और वैसे भी कोई व्यक्ति ज्ञान कर्म से शून्य कभी होता नहीं है तो शून्य नहीं होता है तो क्या होता है ना ऊंचे स्तर का ज्ञान नहीं प्राप्त करता है निचले स्तरों का करता रहता है आप ऐसे बैठ नहीं सकते कभी भी तो उसमें क्या होगा सीधा नहीं सोचेंगे आप उल्टा सोचेंगे पर एक व्यक्ति भी, भी दिन भर बैठा नहीं रहता है कभी वो भी सोचता रहता है होता वो स्मृतियां दोहराता रहता है केवल पीछे की चीजों को जान से नहीं सकता है तो इसमें ऐसा इस नहीं करना पड़ता है जो खाली नहीं है तो उसको एक धारा में रखो दिशा में रखो बस दिशा में रखने से क्या होगा फिर प्रगति कहलाएगी वो नहीं तो गोल चक्कर हो जाएगा फिर वो कुल्लू का बैल होगा उन्ही चीजों को दस बार याद करेंगे फिर होना कुछ नहीं उससे आना नहीं है सोचते रहेंगे समय चला जाएगा उसमें केवल समय जाएगा सारा कुछ होता जाएगा उपलब्धि नहीं होती है अभी भी नहीं होते हैं लेकिन अज्ञान को अधिकतर करने लगते हैं उपलब्ध पिछला अभ्यास उनका बहुत अधिक होता है शब्दों का भी हो गया एक बार उनका नियंत्रित हो गया इन शब्दों का ये अर्थ होता है इसमें एक बार आपने पढ़ लिया है रिचम यह वाक्य का अर्थ बन गया ऋग्वेद की वाणी को प्राप्त करूं अब यही वाक्य आ गया है सारा ऐसा ही है तो अर्थ करना तो आ गया ना अब मंत्र का अर्थ करना आ गया अब इसके अंदर अलग अलग भाव हैं सब ये इससे अलग है ऋग्वेद की वाणी को प्राप्त हूं यजुर्वेद के अर्थ से युक्त मन को प्राप्त यजुर्वेद के अर्थ क्या है मन क्या है ये अलग विषय हो गया अब लेकिन अर्थ करने की प्रक्रिया जो भी, कारक विभक्ति से करेंगे उसमें कुछ नहीं है ना अंतर आपको एक वाक्य का अर्थ करना आ गया कारक विभक्ति के आधार पर तो दूसरे वाक्यों को भी आप कर लेंगे सब को एक ही जैसा है सारा अर्थ में कोई भेद नहीं है तो इस अर्थ को अब क्या हो जाएगा फिर आप इस पर विचार कर सकते मान लिए करना आ गया है आपको तो दूसरे जितने भी मंत्र आएंगे ना सभी वैसे होते हैं फिर कारक विभक्ति के अर्थ वैसे बनेंगे सभी के अलग अलग शब्दों के अर्थों को भले नहीं जान पाएंगे लेकिन कारक विभक्ति का अर्थ अब एक मंत्र जान गए ना करना ऋग्वेद का तो चारों वेदों के मंत्रों को आप वैसे कर सकते हैं अर्थ उसमें कोई अंतर नहीं होता है इतने ही अर्थ होते हैं इसके तो सभी सभी नहीं है तीन ही वचन है आठ ही भी वक्ति है कुल मिलाकर के तो इससे ज़्यादा में जाएगा जहाँ सारे अर्थ इसी में आएंगे तो एक मंत्र में आपने करके देख लिया तो सारे मंत्रों का ऐसा ही होगा अर्थ कोई अंतर नहीं होता है प्राप्त तो इससे क्या है जितना भी हमको एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए सभी वस्तुओं का से ज्ञान को बता दिया गया अब उसका प्रयोग आना चाहिए हमारे लिए केवल वस्तु उपयोगी नहीं है जब तक प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसका व्यवहार के लिए होती सारी वस्तुएं का की जो विद्या है वो यजुर्वेद है जिसको कर्मकांड कहते हैं इसमें कर्मकांड होता है तो कर्मकांड का मतलब यही है कि पदार्थों का कैसे विनियोग किया जाता है उपयोग किया जाता है ये केवल उदाहरण होता है यज्ञ कुछ भी नहीं है अपने आप में यज्ञ बता दिया केवल कि देखो ऐसे कर्म किया जाता है अब ये कर्म हमारे लिए एक उदाहरण बन गया प्रतीक बन गया हम नहीं अन्यत्र व्यवहार में करेंगे अब ऋग्वेद में जो कुछ भी सीखा है उस सीखे हुए का क्या करें तो यजुर्वेद ने बताया कि देखो इसका ऐसे उपयोग होता है यज्ञ के रूप में करो ये कुछ चीजों का एक हवन करने का बता दिया उसमें तो हवन का इसने बता दिया ऐसे होता है ऐसे तो सारा ही व्यवहार हमारा हवन है लेना ही होता है ना हवन का मतलब क्या है हु दाना धन लेना और देना होता है दो काम तो जितने भी व्यवहार हम करते हैं उसमें क्या होता है एक लेते हैं एक देते हैं बस इतना ही होता है और कुछ होता नहीं ये यज्ञ है वैसे वो भी हवन है यज्ञ है सारे व्यवहार ऐसे है अलग है उसकी संहिता अलग होगी लेना लेना सभी में एक नहीं अलग हो जाएगी घी अलग हो जाएंगे पात्र है वो अलग हो जाएंगे अलग अलग के जितने भी प्रयोजन है सभी के साधन अलग हो जाते जाएंगे लेकिन रहेगा वो कर्म और उससे बाहर नहीं जाएगा वो यजुर्वेद ने अब उन्हीं जो ज्ञान ऋग्वेद में जो ध्यान दिया गया है उसका प्रयोग कैसे होता है व्यवहार कैसे होता है इस चीज को बता दिया के यजुर्वेद को हम अर्थयुक्त संकल्प मन को हम प्राप्त होवे यानी हर चीजों को अब सबसे पहले किसी भी क्रिया का जो आरंभ होता है वो संकल्प से होता है बिना संकल्प के कोई काम आप आरंभ कर ही नहीं सकते कार्य को करने से पहले प्रथम संकल्प होता है यहीं से करना चाह रहे हैं तो पहले संकल्प करो कि अब मुझे ये करना है नहीं करते हैं संकल्प तो काम पूरा नहीं कर पाएंगे या उसकी स्मृति नहीं आएगी उसमें प्रवृत्ति ये है कि कोई भी काम यदि करना चाहते हैं प्रवृत्ति नहीं हो रही है और लेकिन करना है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करें तो उसका होगा संकल्प से होता है आप प्रश्न करना चाहते हैं अध्ययन करना चाहते हैं कोई भी काम करना किसी विषय में सोचना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं बुराई पहला जो आरंभ होगा वो संकल्प से ही होगा वो संकल्प होता है तो किसी भी क्षेत्र में हम कुछ हम संकल्प को प्राप्त हुए और यही संकल्प क्या है यजुर्वेद रूप रूपी उसके बाद जब हम काम करने लग जाते हैं तो उसमें विरुद्ध स्थितियां उत्पन्न हो जाएगा कहीं विरोध उत्पन्न हो जाएगा सारे की करें कि नहीं करें संशय आदि की सारी स्थितियां उत्पन्न होने लगे अब होगा कि उसमें निश्चय करना पड़ेगा फिर से ये बता रहा है एक निश्चयात्मक स्थिति को प्राप्त प्राप्त करें साम करें सामर्थ को फिर प्राप्त करें। काम करना आरंभ आरंभ करने के बाद क्रिया हो जाएगी क्रिया आरंभ होते ही विरोध शुरू होता है आप किसी संगठन में काम रहे थे कोई नहीं आपको कुछ कहता था लेकिन जैसे ही आपने समाज में पैर रखा और विरोधी शुरू हो गए अनेक प्रकार के हो जाएंगे शुरुआत उससे पहले कोई विरोधी नहीं आएगा जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब एक से एक विरोधी आने लग जाएंगे चीजें होती है इन पहले उतने विरोधी नहीं होते जब तक कि हम आ, समाजते नहीं है या कार्य क्षेत्र में जब तक नहीं उतरते प्रतिकूलता सामने नहीं आती है उतनी आदमी इसीलिए तो कार्यों से बचना चाहता है ना वो नहीं चाहता इतनी प्रतिकूलता झेलों में वहां आते ही झेलेगा आएगी प्रतिकूलता तो कार्य आरंभ करने के बाद प्रतिकूलताएं जब आरंभ हो जाती है तो वहां लगता है व्यक्ति को खामखा मैंने छेड़ दिया इसको, मुझे नहीं करना चाहिए, सोच लेता है कि नहीं करना चाहिए मैंने भूल कर दी जबकि नहीं किया है तो वो जो हो रही है वो उसके सामर्थ्य में न्यूनता के कारण है विरोध तो आएंगे स्वाभाविक है तो अब उस विरोध को क्या करना होगा हटाना होगा और वो हटेगा सामर्थ्य बढ़ाने से अभी की कमी है उसके इसलिए लग रहा है इतनी प्रतिकूल प्रतिकूलता स्वाभाविक है तो अब उसका इतने अभिप्राय होगा कि बढ़ाओ अपना और सामर्थ केवल संकल्प से काम नहीं चलेंगे और साधन उसके अनुकूल जुटाने पड़ जाएंगे अब तो ये कैसे जुटाना होगा निश्चय करने से होगा जब निश्चयात्मक को फिर से दोहरा कर पीछे से जांच करके देखो वो ठीक था या नहीं था तो वो वास्तविक संकल्प है तो अब उसे छोड़ना नहीं चाहिए उसी के लिए फिर क्या होता है प्राण जाए पर वचन न जाए जाय होता है अगर आपका संकल्प सत्य है तो आप छोड़ते हैं तो पाप लगेगा पूरा करेंगे तभी पुण्य होगा वो नहीं छोड़ छोड़ रहे हैं इसका मतलब आप बुराई को पकड़ने जा रहे हैं अच्छाई को छोड़ रहे हैं यही से शक्ति फिर लगानी चाहिए और वो लगाना ही फिर दोबारे जो शक्ति लगानी होती है ये निश्चय से होता है निश्चय को बता रहे शाम रूपी प्राण को एक निश्चयात्मक सामर्थ्य को हम प्राप्त होवे तीनों कार्य जब हो जाते हैं सामान्य रूप से हमको ज्ञान हो जाता है फिर ज्ञान करने के लिए संकल्प कर लेते हैं संकल्प करने के बाद फिर हम न, और सामर्थ्य जुटा लेते हैं निश्चय कर लेते हैं पूरा करना होता है अब उपलब्धि हमको हो जाती है तीनों कार्य होने के बाद सफलता फिर मिल जाती है सफलता जब मिल जाएगी तो हमारा क्या होगा जो भी साधन होंगे अब अब हमारे लिए सुखदाई होने लगेंगे अब कहा चक्षु श्रोत्रम पर्दे यानी आख की शक्ति को प्राप्त होवे स्रोत की शक्ति को किसी भी प्राप्ति के लिए दो इंद्रियां जो होती हैं हमारी सबसे अधिक प्रधान है प्राप्ति में सबसे ज्यादा क्या है आंख है आंख से जितना अधिक ज्ञान हम करते हैं और किसी तरह से नहीं करता व्यवहार हमारा आंखों पर ही टिका हुआ होता है तो जो कुछ भी हम जानना चाहेंगे जो कुछ भी हमको उपलब्धि होगी पहले आंखों की सामर्थ को प्राप्त यानी ज्ञान के सामर्थ को स्पष्ट ज्ञान हमारा ज्ञान के आंख के बाद है फिर स्रोत स्रोत्र में आप दोनों आ जाएंगे सुनना भी आ जाएगा पढ़ना भी आ जाएगा विचार करना सारे कुछ हो जाएगा पुत्र को वाणी को प्राप्त होवे दोनों की सामर्थ को हम प्राप्त करें और प्राप्ति होने के बाद अब क्या होता है फिर उसको हमें सक्रिय करना होता है पांच जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया हैं, इससे केवल हमको आता आता है हर चीज आती है इससे लेकिन निकाला जाता है ज्ञानेन्द्रियों से सामर्थ्य को ग्रहण किया जाता है तो चाहे वो बाणी है हाथ है पैर है इससे क्या होती है हमारी जो भी संचित शक्ति है वो निकलती है फिर चलाते रहेंगे तो सामर्थ घटेगी थक जाएंगे चलते चलते थक जाते हैं जितनी भी आती है वो सब इन पांच इंद्रियों के ही प्रयोग से आती है अभी है पहले पहले घटता है थक जाते हैं ना करते करते लेकिन बढ़ने का कारण वहां होता है कि उनके उपयोग करने से बीच में जो तंतु होते हैं ना व्यर्थ के जो बाधक रहते हैं प्राण के रक्त आदि के ये विकार रहते हैं वहां पर तो उसको संचालित होने से वो विकार हट जाते हैं वहां से विकार हटने के बाद क्या होता है वहां अवकाश हो जाता है अवकाश होने से अब उसके अनुकूल जो दूसरे और होते हैं भोजन आदि के द्वारा जाते हैं अब उनको बैठने की जगह हो जाती है बैठने के बाद क्या होता है अब वो शरीर में फिर दोबारा लगता है जैसे खेत में पानी दे रहे हैं तो वहां घास पात होता है तो पानी वहां नहीं पहुंच पाता है ना उसके पास मूल में देंगे तो पानी सीधा चला जाएगा वहीं पर ऐसे होता है व्यायाम करते करकट अंदर होते हैं ना शरीर के अंदर वो उससे निकल जाते हैं अब निकल जाएंगे तो फिर दूसरे धातुओं को जो अच्छे धातुए हैं वो अब बैठ जाएंगे वहां पर उससे फिर शरीर बलवान हो जाता है व्यायाम से नहीं है कभी भी बल नहीं पड़ता इससे व्यायाम आदि से क्या होता है इसके जो बाधक तत्व होते हैं विकार होते हैं वो बाहर निकलते हैं वो बाहर विकारों के निकलने से अब क्या होता है इसके जो अनुकूल तत्व हैं वो बैठते हैं शरीर में बल उससे बढ़ता है लेकिन दोनों की प्रक्रिया है अभिनाव संबंध है जब तक उन तत्वों को बाहर निकालेंगे नहीं तब तक वो बैठेगा नहीं इसलिए व्यायाम किए नहीं बनेगा शरीर ठीक स्वस्थ नहीं हो सकता है कभी बैठे रहेंगे दुर्बल बना के रखेंगे हटेंगे तभी जगह मिलेगी और जब जगह मिलेगी तभी बैठेगा ये जी। जो बढ़ते जाते हैं उसके शरीर जितना होना चाहिए ना बलवान नहीं हो पाएगा जैसे व्यायाम आदि करते रहेंगे तो वो बिकार हटते जाएंगे तो शरीर स्वस्थ निर्दोष होगा और सामर्थ तब बढ़ेगी जाकर के वैसे नहीं बढ़ती है तो वो यही कहा जाएगा व्यायाम से बढ़ता है शरीर व्यायाम से नहीं बढ़ता है व्यायाम से विकार हटते हैं अधर्म ऐसे ही जितना भी होता है ना जो कुछ भी धर्माचरण करते हैं यज्ञ करते हैं या अन्य कुछ करते हैं इससे सीधा पुण्य नहीं होता है होते हैं अधर्म हटते हैं पहले मानसिक अधर्म हटने के बाद अब धर्म को पकड़ते हैं फिर पढ़ने लिखने से क्या होता है अज्ञान हटता है अज्ञान हटने के बाद फिर ज्ञान उत्पन्न सीधा सीधा नहीं होता एक कार्य एक के बाद दूसरी कार्य होते हैं। कहा कि इन कार्यों को करने के बाद चक्षु के सामर्थ को वाणी के सामर्थ्य को ज्ञान ग्रहण हो जाने के बाद अब हमको उसको वाणी से प्रकट करने आना चाहिए अब स्पष्ट वाणी उसी समय बोल सकते हैं जब आपको अर्थ स्पष्ट हो अर्थ स्पष्ट होते वाणी स्पष्ट नहीं निकलेगी आवाज निकलती है क्यों निकलती है वहां का अर्थ स्पष्ट है उसमें आपको संशय नहीं है डर नहीं है कि कोई कुछ कह देगा इस पर लेकिन यहां का अर्थ संदिग्ध है यहां आपको लग रहा है गलत हो सकता है ये टोक देगा दूसरा तो इसलिए समर्थ नहीं बन पा रही है तो ज्ञान में स्पष्टता होने, होने के कारण ज्ञान पूरा स्पष्ट नहीं होने के कारण वाणी नहीं बन पा रही है ज्ञान जैसे ही दृढ़ हो जाएगा यही प्रयास करते रहना चाहिए जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो स्पष्ट हो हमारा वाणी की ओज ज्ञान पर ही करता है। जितना विषय होता होता जाएगा स्पष्ट होती जाएगी। सह और तरह से सहन सीलता, सहन सीलता होता है जितना निश्चयात्मक ज्ञान होता जाता है उतना हम सहन करते जाते हैं तो मई प्राण अपान हमारे अंदर प्राण और अपान ये दोनों जो शक्तियां हैं सारी स्वास्थ्य आदि के माध्यम हमारे शरीर में पूरी तरह से प्राप्त होनी चाहिए प्रार्थना इसमें की गई है उसमें होता है कि तीन वेदों में जो भी ज्ञान दे दिया गया है ना अब जैसे यजुर्वेद में हुआ उसी को क्रियात्मक रूप देना है सांख्य में वैशेषिक में जो कुछ पढ़ते हैं आप यह है। लेकिन सांख्य योग सांख्य में करें कैसे ये नहीं है होता क्या है ये होता है वर्णन उसमें लेकिन वो मिलता कैसे है ये वहां नहीं होता है ये योग दर्शन से होता है व्यवहारिक रूप में एक पदार्थ ही रखे हुए हैं ना घी भी है अग्नि है एक पदार्थ है घी एक पदार्थ है संविधा एक पदार्थ है लेकिन इसे जो प्रकट करना है अग्नि कैसे होगा क्या करेंगे ना उसमें काम करने के बाद प्रकट होगा वो गुण जब तक नहीं करते हैं उसमें काम प्रकट नहीं होगा वो तो ये प्रकट करने के क्या है ये क्रिया है ये सामग्री पहले से वही थी लेकिन क्रिया अभी नहीं हुई थी उसमें तो यजुर्वेद क्या गया इसी का विनियोग कर देता है क्रिया केवल बताता है अपने आप में क्रिया कुछ नहीं है ऐसे क्या करेंगे आप ये चीज अगर नहीं हो तो कैसे हवन कर लेंगे नहीं कर सकते है ना लेकिन चीजें गुण प्रकट नहीं हो पाएंगे ऐसे ही ऋग्वेद के द्वारा सब कुछ बता देता है एक बार जितना भी पदार्थ होता है सभी का जाता है उसमें लेकिन अब अपने से जोड़ना है उसको विनियोग करना पदार्थों का तो वो विधि जो होती है ये यजुर्वेद के अंतर्गत होती है अब इसी के लिए है कि इन कार्यों को करते रहने में बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे सभी अपने लिए उपयोगी नहीं होंगे अब ऋग्वेद के लिए है ना ये तो और अनुष्ठान जब होगा तो अलग अलग व्यक्ति करेगा ना वो तो सारा का सारा वो कर नहीं पाएगा क्यों सारे उसके प्रयोजन के भी नहीं है तो अब उसमें से होगा कि जो सभी के लिए एक प्रयोजन है उसको करे वो तो वो क्या है ईश्वर है साम में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना मुख्य विषय है तो अब क्या होगा सारे कार्य छोड़ते चले जाएंगे बाकी जितने लौकिक है यजुर्वेद में पहले शुरुआत होती सारे लौकिक पदार्थों के लिए प्राप्ति के लिए जितना भी होता है ना की अधिकतर है लौकिक भी है आध्यात्मिक है लेकिन लौकिक अधिक है हाँ सब कर दिया एक बार अब उसको सीखने के बाद कर्म आरंभ किया क्या करें तो जब करने लगेंगे तो लौकिक काम ज्यादा होते हैं वैसे भी अधिक होते हैं ना दिन भर कितना काम होता है लौकिक वाला अत्याधिक वाला कितना ऐसे जब क्रियाओं को अनुष्ठान करने लगेगा व्यक्ति इसको तो लौकिक क्रियाएं बहुत आ जाएंगी तो अब क्या होगा अगर उसी को करता रहेगा तो प्रयोजन तो तो छोड़ दिया फिर साम वेद में जाते जाते एक उपासना को रख लिया वो सभी के लिए सामान्य है सभी उसको जानेंगे तो इसलिए मैं अब रख लिया की एक रख लो दो उपासना कांड कांडा के उसको रख लिया ये एक तरह से पूरा हो गया सब कुछ सब कुछ पूरा होने के बाद भी अब क्या होता है कि एक विशेष विज्ञान फिर करते हैं अतिरिक्त अब हम पूरा हो गया काम होने के बाद अभी समय है तो समय है तो फिर से हम उसको जल्दी जल्दी किसी तरह से पहुंचो कहीं पर पहुंचना हो गया पहुंच जाते हैं स्थिर हो जाते हैं तो अब और भी देखते हैं ना कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ये क्या है। कहीं पर पहले हम सामान्य रूप से वहां पहुंच जाते हैं कमरे में या जो भी स्थान में है दोबारा और ढूंढने लगते हैं उसको कैसा है क्या है सारा तो फिर से आरंभ से ही देखना शुरू करते हैं उसको तो ऐसे ही एक समान में ईश्वर तक पहुंच जाएंगे जैसे पहले पे आ गई बात तो क्यों पढ़ा लिखे तो पहले आवश्यक चीज जितना है उतना पूरा कर लिया पूरा करने के बाद अब फिर से बाकी चीजों को भी जानने की इच्छा होगी प्रवृत्ति होगी तो बाकी चीजों को विस्तार से फिर कैसे जाने तो उसके लिए फिर अधर्वेद क्या करता है उन्ही चीजों को फिर से दोहराता है हुआ है उसी को दोहराता है तीन वेदों में क्या अधर्वेद स्वयं करता है इसमें आपको जो मंत्र मिलेंगे कुछ ऐसे मंत्र होंगे जो वही के वही होंगे केवल एकाध शब्द बदल देता है वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स पुरस्कार तमेव विवा तो मृत्यु हाउस में और अकामो धीरो में क्या बोल दिया तमे वे वही कहा वही केवल डरता नहीं है इतना कर दिया यानी मृत्यु को जो जान गया वो नहीं डरेगा ना तो ऐसे थोड़ा सा अर्थ भेद कर दिया उसने तो ये मंत्र की एक तरह से व्याख्या करने के प्रजाता ना वे तीन ही रह जाते तो थोड़ा सा बढ़ा के बताया लेकिन कैसे इसका विस्तार करें ये ही ये उसका मुख्य है ऋग्वेद में जो सारा वर्णन किया लेकिन अथर्वेद में फिर उसको और बढ़ा चढ़ा के करता है वो उसी चीज को बढ़ाएगा वो उसको विज्ञान कांड कहा जाता है तो अथर्वेद जो होता है वो विज्ञान होता है यानी इन्ही तीनों चीजों का और अधिक विस्तार कैसे करें उसी लेखक को उसकी व्याख्या करनी पड़ती है नहीं तो दूसरा नहीं समझेगा प्रथमावृत्ति बनानी पड़ती सूत्र सूत्र तो नहीं पढ़ाए होंगे ना वो सारा फिर सूत्र अर्थ क्या है विभक्ति और ये सारा उदाहरण सब कुछ पढ़ाने बढ़ाना पड़ा होगा तो व्याख्या करनी पड़ी ना उसको सूत्रों से नहीं होता है कुछ काम तो ऐसे ईश्वर ने एक बार मूल रूप में दे दिया तो फिर व्याख्या भी तो उसी को करनी पड़ेगी ना कैसे करें व्याख्या ये भी बता दिया उसने सारा कुछ मतलब वेद के माध्यम से ही उसको बताना था तो सारी विद्या बता दी उसने इन चीजों का ऐसे विस्तार करो ऐसे इसकी व्याख्या करो तो अथर्वेद में वही सारे हो जाते हैं है। और फिर दूसरी बात है कि छंदों के द्वारा जब इसको गिनते हैं तो अथर्वेद अलग ही आ जाते हैं अर्थपूर्वक जो जितने भी होते हैं ना वाक्य स्तुतियां हैं वो सभी के मंत्र हो जाते हैं और जिसमें सीधे भाग जो हो जाता है पाद व्यवस्था जिसमें नहीं बन पाती है नहीं रहेगा गद्य रहेगा। पद्यों में व्यवस्थित होते हैं छंद, में नहीं हो पाता है। तो की उस में वो सब सकते हैं वो शाम कहलाते हैं योग्यों के भी मंत्र गाने योग्य है उसी को यहां भी लिया है तो इन चारों में से अब जितने भी गाने के हो जाएंगे सब शाम हो जाएंगे तो चारों में जितने भी मंत्र हैं तीन लक्षणों में आ जाते हैं नहीं होते हैं। लेकिन स्वरूप की दृष्टि से चार ही है, ही है ये तो अर्थ की दृष्टि से चार है ये अर्थ भी है जो सर्वथा विशेष नहीं है पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार है फिर तो इसलिए जो